गीता तत्व चिंतन कर्म रहस्य 164 जटिलता का कारण कर्म अकर्म विकर्म की सही समझ का अभाव अगले श्लोकों में पथ की दुर्गन्धता के कारणों का संकेत देते हुए कहते हैं किम कर्म किम कर्मेति ये कवयप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्षा यज्ञावा मोक्षशेष भाग कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित होता है अर्थात वे भी कर्म और अकर्म का निर्णय करने में बहुधा गड़बड़ा जाते हैं इसीलिए मैं तेरे प्रति कर्म का तत्व अच्छी तरह से कहूँगा जिसको जानकर तू अशुभ यानी संसार बंधन रूप दोष से छुट जाएगा कर्मणों भी बोधभ्यम बोधभव्यम च विकर्मणा, अकर्मणस्थ बोधभ्यम घना कर्मणो गति कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी फिर अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गति घन है कर्मण्य कर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येशु सयुक्त कृष्ण कर्म के जो कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है वह योगी है तथा समस्त कर्मों का करने वाला है सोलहवें श्लोक में कर्म और अकर्म शब्दों का उल्लेख हुआ है फिर अगले श्लोक में एक और शब्द विकर्म आया है इस प्रकार हमें कर्म विकर्म और अकर्म इन तीनों शब्दों को समझना है जैसा कि सत्रहवा श्लोक कहता है अठारहवें श्लोक में कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखने की बात कही गई है जिसके कारण इन तीनों शब्दों का अर्थ समझने में बड़ी कठिनाई होती है भिन्न भिन्न टीकाकारों ने इनका अर्थ इतने विभिन्न प्रकार से किया है कि सोलहवें श्लोक में जो कहा गया है कवयत्र मोहिता यह कसन साठसठ प्रतीत होता है 165 इनके अर्थ के संबंध में विभिन्न टीकाकारों के मतभेद कर्म काजो अर्थ सामान्यतया किया जाता है वह है स्वधर्माचरण जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं अकर्म में जो अ उपसर्ग लगा है उससे कई अर्थ सूचित होते हैं जिनमें अभाव अप्रशस्तता बुराई या अयोग्यता विरुद्ध या प्रतिशिध प्रमुख है इससे अकर्म का तात्पर्य हो जाता है कर्म का अभाव बुरा या अप्रशस्त या तामस कर्म विरुद्ध या प्रतिशिध कर्म इसी प्रकार विकर्म में लगा हुआ वे उपसर्ग अपने कई अर्थों में विपरीत प्रतिषिध और विशेष इन अर्थों को सूचित करता है इससे विकर्म के भी कई अर्थ हो जाते हैं यथा विपरीत या प्रतिषिध कर्म विशिष्ट कर्म अब ये अर्थ आपस में ही इतने विपरीत हैं कि ऊपर युक्त तीनों श्लोकों का सर्वमान्य अर्थ खोजना असंभव सा हो जाता है सिद्धांत विशेष से प्रतिबद्ध टीकाकार इन शब्दों का ऐसा अर्थ करते हैं जो उनके सिद्धांत का प्रतिपादन करे ऐसी दशा में हम जो अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे उसके लिए सर्वमान्यता या सम्यकता का दावा करना धृष्टता ही होगी इतना ही कह सकते हैं कि यह भी एक दृष्टि है जिसमें इन तीनों श्लोकों के अर्थ पर विचार किया जा सकता है